विवेकानंद साहित्य हिंदू और ईसाई 21 फरवरी अठारह ईस्वी तो को डिट्राइट में दिया गया और डिट्राइट फ्री प्रेस में प्रकाशित एक भाषण हिंदू की प्रवृत्ति विभिन्न दर्शनों को नष्ट करने की नहीं होती अपितु तो सभी का समन्वय करने की होती है यदि भारत में कोई नया विचार आता है तो हम उसका विरोध नहीं करते केवल उसे ग्रहण करने उसका समन्वय करने की चेष्टा करते हैं क्योंकि यह विधि सर्वप्रथम हमारे पैगंबर पृथ्वी पर भगवान के अवतार श्री कृष्ण ने सिखाई थी ईश्वर के इस अवतार ने स्वयं ही पहले यह उपदेश दिया मैं ईश्वर का अवतार हूँ मैं सभी ग्रंथों का प्रेरक हूँ मैं सभी धर्मों का प्रेरक हूँ अतः हम किसी धर्म को अस्वीकार नहीं करते हम में और ईसाइयों में एक बात बहुत ही भिन्न है ऐसी बात जो हमने कभी नहीं सिखाई यह बात है ईसा मसीह के रक्त द्वारा मोक्ष अथवा किसी मनुष्य के रक्त द्वारा आत्म प्रक्षालन यहूदियों की भांति हमारे यहाँ भी बलिदान था हमारे बलिदान का सीधा अर्थ यह है जैसे हम कुछ खाने जा रहे हैं और जब तक उसका कुछ भाग भगवान को समर्पित नहीं करते उस पदार्थ को खाना बुरा है इसलिए मैं खाद्य पदार्थ का समर्पण करता हूँ यही शुद्ध और सरल भाव है किंतु यहूदियों में भाव यह होता है कि उसका पाप मेमने पर चला जाए और मेमने का बलिदान कर दिया जाए तथा स्वयं उसे सुरक्षित निकल जाने दिया जाए हमने इस सुंदर भाव का विकास भारत में कभी नहीं किया और मुझे प्रसन्नता है कि हमने ऐसा नहीं किया ऐसे किसी सिद्धांत से अपना उद्धार कराने के लिए कम से कम मैं तो कभी न आऊं। यदि कोई आए और कहे कि मेरे रक्त से अपनी रक्षा करो तो मैं उससे कहूँगा मेरे भाई तुम जाओ मैं नरक में जाऊँगा मैं ऐसा भीरू नहीं हूँ कि स्वर्ग जाने के लिए निर्दोष रक्त लूँ मैं नरक के लिए प्रस्तुत हूँ इस प्रकार यह सिद्धांत हमारे बीच कभी नहीं पन और हमारे पैगम्बर कहते हैं कि जब कभी पृथ्वी पर अधर्म और अनैतिकता फैलेगी वह ईश्वर पृथ्वी पर अवतरित होगा और अपनी संतानों की सहायता करेगा और वह ईश्वर समय समय पर और स्थान स्थान पर यही करता रहा है और जहाँ कहीं भी तुम किसी असाधारण पवित्र व्यक्ति को देखो तो जान लो कि वह ईश्वर उसमें है इस प्रकार तुम समझ लो कि यही कारण है जो हम किसी धर्म से नहीं लड़ते हम नहीं कहते कि केवल हमारा ही मार्ग मुक्ति का मार्ग है पूर्णता हर कोई प्राप्त कर सकता है और इसका प्रमाण क्या है क्योंकि हम हर देश में पवित्रतम मनुष्य भले पुरुष और स्त्रियाँ देखते हैं चाहे वे हमारे धर्म में उत्पन्न हुए हों या नहीं इसलिए यह नहीं माना जा सकता कि केवल हमारा ही मार्ग मुक्ति का मार्ग है जैसे विभिन्न पर्वतों से निश्चित होकर इतनी नदियाँ आती हैं और अपना जल समुद्र में मिला देती हैं। वैसे ही भिन्न भिन्न धर्म सत्य के विभिन्न सिद्धांतों से जन्म पाकर तुझ ईश्वर में आते हैं। यह बालक की दैनिक प्रार्थना का एक है। इस प्रकार की दैनिक प्रार्थना से निश्चय ही धर्म की भिन्नता के कारण युद्ध का भाव उत्पन्न होना वित्तांत असंभव है इतना भारत के दार्शनिकों के विषय में पर्याप्त है इन सभी महापुरुषों के प्रति और विशेषकर इस अवतार कृष्ण के प्रति पूर्वगामी श्रुतियों का समन्वय करने में उनकी अद्भुत उदारता के कारण हमारे हृदय में बड़ी श्रद्धा है